प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा तैतृ परिषद में वेदों को पनो में कोष का अवयोग किस दृष्टि से कहा गया है क्योंकि वेद तो शब्द राशि है वही अंत में वेद मंत्रों को आत्मा रूप बताने का क्या अभिप्राय है समाधान वेद शब्द राशि है यह बात ठीक है परंतु इस शब्द राशि के श्रवण के बाद सुनने वाले के अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है वह अलग वस्तु है जैसे मुंडकोपनिषद ने पहले वेद की संपूर्ण अक्षर राशि को अपरा विद्या कहा और फिर कहा अथ परा या तद अक्षरम अधिगम्य इस अक्षर राशि से एक ऐसी विद्या उत्पन्न होती है जिसके द्वारा अक्षर तत्व का ज्ञान होता है वही परा विद्या है वह परा विद्या आपकी बुद्धि में ही उत्पन्न होगी अक्षर राशि से उत्पन्न हुई और अक्षर राशि से भिन्न भी हुई इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए वेद का मनोमय स्वरूप वृत्ति रूप ही बनेगा वेद मंत्र के उच्चारण के बाद जो वृत्ति बनेगी वह आपके मन में बनेगी मंत्रों के आवृत्ति की जो बात वेदों में आती है वह वृत्यात्मक मंत्र की ही हो सकती है उपासना आदि में सब जगह वृत्ति का ही प्रवाह होता है स्मृति का प्रवाह नहीं होता क्योंकि वृत्ति का प्रवाह आपके अधीन है स्मरण तो आपको चाहे बिना भी हो जाता है और कभी चाहे तो भी नहीं होता स्मृति प्रवाह संस्कार जन्य होता है और वृत्ति प्रवाह प्रयत्न प्रयत्नजन्य स्मरण तो वृत्ति के बाद की वस्तु है इसलिए वेद का पहला स्वरूप वृत्ति ही बनेगा उस बनी हुई वृत्ति का आवर्तन ही उसका प्रवाह होगा वेद में मंत्र का आवर्तन कहाँ क्योंकि मंत्र और वृत्ति एक रूप है अक्षर नाद प्रयत्न ध्वनि आदि से हमारे अंदर किसी वस्तु विषयक एक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी का नाम है वृत्ति जैसे आपने घट शब्द सुना उसके अनुसार आपके मन में एक वृत्ति बन जाती है जैसे गौ शब्द और वस्तु गौ का ज्ञान दोनों में अंतर है इस प्रकार वेद मंत्रों का जो वृत्यात्मक स्वरूप है उसे लेकर ही श्रुति ने मनोमय कोष के अवयवरूप से वेदों का को कहा है वेद राशि में नित्यत्व अक्षर का है कि उसके ज्ञान का इस पर विचार करना पड़ेगा शब्द सुनने के बाद आपके भीतर जो ज्ञानात्मक वृत्ति बनती है वही शब्द का मुख्य स्वरूप है यदि ऐसा न होता तो एक ही वस्तु के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है यह संभव न होता क्या कोई एक शब्द विशेष उस वस्तु के साथ नित्य संबंध रखता है अथवा सभी शब्द ये दोनों ही प्रख संभव नहीं है शब्द का उच्चारण करने से पहले व्यक्ति में जो ज्ञानात्मक शब्द वृत्ति रहता है वह सभी भाषाओं में एक है यह बाह्य शब्द तो उसका संकेत मात्र है दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि इस प्रकरण में वेद मंत्रों का मूल स्वरूप आत्मा को किस दृष्टि से बताया है इस पर विचार करने पर हम देखते हैं कि वहा मंत्र भाग में मनोमय कोश के लिए एक बात कही गई है यथो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा मनोमय कोश को मन और वाणी प्राप्त नहीं कर पाते इस बात को सिद्ध करने के लिए वहाँ मंत्रों को आत्म स्वरूप बताया गया है मनोमय कोष के अवजव रूप से वेदों को कहा गया विचार करने पर मालूम पड़ता है कि मनोमय कोष में वेद का स्वरूप वृत्तियात्मक ही होगा इन वृत्यात्मक मंत्रों की प्रतिष्ठा कहाँ है किसी भी उपाधि को लेकर जब वृत्ति बनती है तो चैतन्य की वृत्ति रूप से मालूम होता है इसलिए वृत्ति की प्रतिष्ठा चैतन्य में ही है आत्म स्वरूपता में है हमने यह संकेत मात्र कर दिया है कि वहाँ पर भाष्यकार भगवान ने वेद मंत्रों की प्रतिष्ठा अनादि निधन चैतन्य में ही क्यों बताई है